वेताल 25 तृतीसवीं कहानी कलिंग देश में शोभावती एक नगर है उसमें राजा प्रद्युम्न राज्य करता था उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वो मर गया मुठे माँबाप बहुत दु Charu ओर शोक छा गया जब लोग उसे शमशान में लेकर पहुंचे तो Baharnikalkarai. पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से बाहर निकल कर आए पहले तो वह Hoshu जोर से रोए फिर से फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर इतना कहकर कर बेताल बोला राजन ये बताओ कि योगी पहले क्यों तो रोया फिर क्यों हंसा राजा ने कहा इसमें क्या बात है वो रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके मां ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की वो उसे छोड़ रहा था और हंसा इसलिए कि वो नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सभी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार-बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोच कर उत्तर देना। इसके बाद वेताल ने 24वीं कहानी सुनाई। वचन संगीतंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रॉप